अभी विक्रांत बाथरूम से बाहर निकला ही था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा ये नैना का फोन था हेलो विक्रांत कैसे हो तुम हाँ ठीक हूँ तुम बोलो कहा हो तुम अभी नैना बेहद सीरियस होते हुए सवाल किया विक्रांत को लगा कि कुछ सीरियस बात है वो कुछ बोलता इससे पहले ही नैना बोल पड़ी तुम वहाँ क्या करने गए हो मैं कहा मतलब विक्रांत को नैना की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था वो कन्फ्यूज था अब तक विक्रांत टेबल के पास पहुंच चुका था वहाँ थोड़ा शोरगुल की आवाज आ रही थी मैं मैं मैं थोड़ा लड़की देखने मतलब माँ के साथ आया हुआ था क्या देखने लड़की वो माँ के साथ अच्छी बात है फिर एंजॉय करो नैना ने अरे बताओ कि क्या हुआ कुछ अपडेट मिली है क्या विक्रांत ने नहीं। मुझे लगा कि तुम उस केक शॉप पर कुछ पता करने के लिए गए हो इसीलिए कॉल किया था चलो कोई बात नहीं तुम एंजॉय करो इतना कहकर नैना ने फोन रख दिया क्या केक शॉप ये कहा से आ गया विक्रांत कन्फ्यूज होकर सोचने लग गया उसे समझ नहीं आ रहा था की आखिर ये केक शॉप कहाँ से आ गया केक शॉप केक शॉप ओ ये बात है अच्छा अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया उसने गहरी सांस ली केक शॉप नैना के दिमाग में केक केक शॉप शॉप से आ गया और ये केक का केस तो खत्म हो चुका था ना फिर अब जाकर विक्रांत को समझ आया कि नैना उससे केक शॉप की बात क्यों कर रही है ऐसा लग रहा है कि नैना इस वक्त जीपीएस की मदद से विक्रांत की लोकेशन ट्रेस कर रही है जैसे उसने विक्रांत की लोकेशन उस जगह के करीब देखी जहाँ पर उसने रॉ एजेंट रणजीत मेहरा को पकड़ा था तुरंत ही उसे लगा कि विक्रांत इस वक्त केक शॉप पर पहुँच कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है नैना को लगा कि शायद विक्रांत ने फिर से मंजू सचदेवा के मर्डर केस पर काम करना शुरू कर दिया है जबकि सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय ने पहले ही बता दिया था की केक शॉप का रणजीत मेहरा से कोई कनेक्शन नहीं था मंजू सचदेवा के मर्डर केस की जांच कर रही स्पेशल टीम ने रणजीत को लेकर जो तफशीश की थी उसमें एक केक को लेकर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया था लेकिन अब एक बार फिर से केक शॉप का जिक्र सुनते ही विक्रांत के मन में कुछ खटकने लगा उसने मन ही मन खुद से कहा यह बात तो सही थी हम्म केक शॉप फिर उसे याद आया कि जब वो मंजू सचदेवा के केस पर काम कर रहा था तब उसने रणजीत मेहरा को मॉल से पकड़ा था बाद में पता चला था कि भागते वक्त रणजीत मेहरा के हाथ में केक भी था इसको लेकर विक्रांत और नैना को शक हुआ था लेकिन बाद में डॉक्टर संजय और स्पेशल टीम ने ये क्लियर कर दिया था कि इस केक का केस ऐसी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब विक्रांत के दिमाग में आ रहा था कि आखिर रणजीत मेहरा को शहर के बीचों बीच मौजूद मॉल में आकर केक खरीदने की क्या जरूरत थी जबकि ये बात उसे भी पता थी कि पुलिस उसे कभी भी अरेस्ट करने के लिए आ सकती है ऐसी सिचुएशन में तो उसे कहीं छुपकर रहना चाहिए था लेकिन वो मॉल में आकर केक खरीद रहा था इसका मतलब जरूर इस केक की शॉप का उससे कोई कनेक्शन रहा होगा इस बारे में पता करना जरूरी है विक्रांत को लगा कि डॉक्टर संजय को तुरंत ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देकर फिर से उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहिए ताकि इस केक शॉप का राज खुल सके कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस केक शॉप का कनेक्शन मंजू सचदेवा के मर्डर केस से है या कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस हेडक्वार्टर में से कोई गॉड अब तो विक्रांत तुरंत ही यहां से निकलकर ऑफिस पहुंचना चाहता था लेकिन उसकी माँ इस वक्त विक्रांत की शादी फिक्स करवाना चाहती थी वो किसी भी हालत में विक्रांत को यहाँ ऐसी जाने नहीं देंगी मजे की बात ये है की विक्रांत की माँ आज उसे एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों से मिलवाने का प्लान बनाकर आई थी यानी कि विक्रांत का आज का पूरा दिन सिर्फ लड़किया पसंद करने में जाने वाला था खैर विक्रांत ने माँ का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए कहा माँ ये लड़की क्या नाम है इसका आकृति हाँ ये आकृति मुझसे नौ साल बड़ी है समझिए आप बाल विवाह करवा रही हैं आप ये सो जाएगा आपके ऊपर क्या नौ साल बड़ी है राम। हाँ, देखो ना इसकी डेट ऑफ बर्थ विक्रांत ने बायोडोटा में उस लड़की की डेट ऑफ बर्थ दिखाते हुए कहा अच्छा हाँ रुको मैं बताती हूँ इनको ऐसा कैसे कर सकते हैं ये मेरे साथ माँ ने अपना फोन निकाला और फिर तुरंत ही विक्रांत के चाचा जी के पास फोन मिला दिया हेलो आपको इस लड़की के बारे में कहाँ से पता चला क्या आपके दोस्त कौन से दोस्त हाँ हाँ सुना है जानती हूँ मैं उर्मिला को उर्मिला को पता नहीं था क्या के विक्रांत की उम्र कितनी है नौ साल बड़ी लड़की भेज दी हाँ कमाल है उनसे कहना की इस तरह की हरकत ना किया करे भरा नौ साल बड़ी लड़की से कौन शादी करेगा विक्रांत बोर होते हुए उनकी बात सुन रहा था वो जल्द से जल्द से जाने की सोच रहा था फोन रखने के बाद माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा तुम परेशान मत हो दूसरी लड़की भी आ रही है एक बार फिर उससे मिल लो। ओह मैं परेशान और ये दूसरी लड़की कौन बाद में मिल लेंगे ना विक्रांत ने हैरान होते हुए कहा नहीं आज ही मिलना है तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता ना इसीलिए मैंने दोनों को आज ही बुला लिया था ताकि आज ही तेरी शादी फाइनल हो जाए हे भगवान विक्रांत ने अपना सिर पीट लिया वो नीचे देख रहा था तभी उसकी नजर माँ के फोन पर पड़ी उनके फोन के स्क्रीन पर उसी लड़की की फोटो लगी हुई थी जिसकी उम्र विक्रांत से नौ साल ज्यादा थी विक्रांत मनी मन सोचने लगा कि इसका मतलब अगर इसकी उम्र नौ साल ज्यादा ना रही होती तो माँ मेरी शादी आज ही इससे करवा देती ये तो बहू मानकर बैठी है उसे कमाल है यार सच में विक्रांत से अब यहाँ बैठा नहीं जा रहा था वो फिर से बाथरूम जाने के लिए खड़ा हो गया कहाँ जा रहा है आता हूँ टॉयलेट जा रहा हूँ लेकिन अभी तो गया था माँ विक्रांत ने उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए कहा और फिर वहां से निकल गया अच्छा जल्दी आना मैं बैठी हूँ पीछे से उनकी चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी ओहो विक्रांत ने खींचते हुए माँ की तरफ एक नजर डाली और फिर वो टॉयलेट की तरफ चला गया वैसे विक्रांत टॉयलेट जाने का कोई बहाना करके नहीं जा रहा था बल्कि उसे सही में टॉयलेट जाना था विक्रांत अभी टॉयलेट में घुसी रहा था की उसके बगल में दो लड़कियाँ जाती हुई दिखी ये दोनों ही शायद टॉयलेट ही जा रही थी क्योंकि लेडीज टॉयलेट भी जेंट्स टॉयलेट के बगल में ही बना हुआ था तो ये भी विक्रांत की ही दिशा में जा रही थी अभी ये लोग जा ही रही थी विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया हे, सही है ना ये पुलिस वाला तेरे लिए ठीक रहेगा ना? विक्रांत ने उनकी बात सुनी लेकिन इस वक्त वो कुछ कहने के मूड में नहीं था तो वो चुपचाप टॉयलेट में चला गया अंदर जाकर विक्रांत टॉयलेट के भीतर घुस गया दरअसल जेंट्स टॉयलेट की दीवार बाहर से लेडीज टॉयलेट से मिलती थी जिसकी वजह से इस टॉयलेट में से निकलने वाली आवाज बाहर भी सुनाई पड़ती है विक्रांत अंदर करी रहा था, तभी उसे ना यूनिफॉर्म में कितना मस्त लग रहा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पुलिस में वो आकृति को बहुत पसंद है पुलिस वाले उसे बता दो वो खुशी खुशी कर लेगी हा हा दूसरी लड़की ने जवाब दिया यहाँ नाम ले रही उस बेचारी का उसका तो तीन दिन से पता ही नहीं चल रहा पता नहीं कहा गायब हो गई है पहले लड़के ने थोड़े परेशान से लफ्ज़ों में कहा